आतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 19 तीसरा विदेह और प्रकृति लय देवों की अवस्था अन्य सब दिव्य लोक लोकांतरों के देवों की अपेक्षा तो सबसे अधिक दिव्य सूक्ष्म सात्विक और उच्चतम है किंतु साधिका रचित होने के कारण कैवल्य नहीं है इसीलिए व्यास व्यासभाष्य में उनकी अवस्था के लिए कैवल्य पद इव कैवल्य पद जैसी लिखा गया है तथा विभूति सूत्र २६ के व्यास भाष्य में ऐसा ही बतलाया गया है एते सर्व तप्तलोका ब्रह्मलोका विदेह प्रकृति लियास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते न लोक मध्ये मध्य इति इन पूर्वोक्त सातों लोकों को ही ब्रह्मलोक जानना चाहिए जिनमें वितर्कानुगत भूमि की परिपक्व अवस्था में विचारानुगत भूमि तथा आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमि की आरंभिक अवस्था में आसक्त योगी शरीर त्यागने के पश्चात अपनी अपनी भूमियों के क्रमानुसार सूक्ष्म शरीर के साथ निवास करते हैं विदेह और प्रकृति लय योगी कैबल्य पद के तुल्य स्थिति में है इसलिए वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किए गए चौथा विदेह और प्रकृति लय देवों की कैवल्य पद जैसी स्थिति को असंप्रज्ञा समाधि कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि तो मनुष्य लोक में स्थूल देह से सर्ववृत्ति निरोध द्वारा लाभ की जाती है इस बात की भी उपेक्षा की जाए तो भी इस स्थिति को असंप्रज्ञा समाधि नहीं कह सकते क्योंकि असंप्रज्ञा समाधि में तो सर्ववृत्ति निरोध होता है यह तो संप्रज्ञात समाधि की ही उच्चतर और उच्चतम भूमि है जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रता रूप सात्विक वृत्तियों में परिणत हो रहा है इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने इस 19वें सूत्र के भाष्य में अतिवाहयती से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृति लय देव जब कैवल्य पद तुल्य स्थिति से इस लोक में उच्च योगियों के कुल में जन्म लेते हैं तब उनको अपने पिछले जन्म के योगाभ्यास के बल से जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि लाभ करने की योग्यता होती है इनको योगाभ्यास के संस्कारों से शून्य चित्त वालों के सदृश श्रद्धा वीर्य, स्मृति आदि की अपेक्षा नहीं होती इसलिए इस प्रकार जो इन योगियों को असंप्रज्ञात समाधि का लाभ होता है उस असंप्रज्ञात समाधि को अपने निमित्त कारण की अपेक्षा से भव प्रत्यय कहते हैं अर्थात जन्म ही है कारण जिसका भव के अर्थ यहाँ जन्म है पांचवा, भव के अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्या ज्ञान से कैवल्य पदतुल्य स्थिति अथवा असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त नहीं हो सकती असंप्रज्ञा समाधि तो विवेक ख्याति द्वारा प्राप्त होती है जिसमें अविद्या आदि सारे क्लेश दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं छठवां, विदेह और प्रकृतिलयों की कैवल्य पद तुल्य स्थिति को उसकी निकृष्टता दिखा लाने के लिए वर्षा के पश्चात मृदभाव को प्राप्त किए हुए मंडुक जैसी बतला उसका उपहास करना भी अनुचित है क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्त की स्थितियाँ विख्याति को प्राप्त किए हुए नहीं है तथापि रज तम से शून्य हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्विक रूप में शक्ति के प्रकाश से भासता है यदि इस अवस्था को मंडुक के मृदभाव को प्राप्त होने के सदृश और पुनर्जन्म को जीवित भाव प्राप्त होने के समान कहा जाए तो विवेक ख्याति के पश्चात अपुनरावर्तनी कैवल्य मंडुक के ऐसे मृदभाव प्राप्त होने के सदृश मानी जाएगी जिसके कभी जीवित भाव को प्राप्त होने की आशा नहीं रही हो ऐसी कैबल्य तो बुद्धिमानों के लिए हे कोटि में होगी न कि उपादेय। इसलिए ये दोनों उच्चतर और उच्चतम योग की स्वयं अपने स्वरूप से हे नहीं है इनमें आसक्ति अर्थात इनके आनंद में संतुष्ट होकर स्वरूप अवस्थिति के लिए यत्न न करना ही अहितकर है और उनका फलस्वरूप विदेह और प्रकृति लय अवस्था यद्यपि कैवल्य नहीं है किंतु शरीर से आत्माभिमानिवृत्त हो जाने के कारण कैवल्य जैसी है और ब्रह्मलोक तक सारी सूक्ष्म और आनंदमय अवस्थाओं से उच्च कोटि की है